आइए सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओं आइए हवा महल में आज सुनी जाए नाटिका रिश्ते प्यार के इसके लेखक हैं विष्णु भाटिया और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर की ए की अरे क्या बात है हा? ये इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो आके आप अरे रो क्यों रही हो? मैं क्या कहूं? ये चिट्ठी पढ़ लो किसकी चिट्ठी है ये? तुम्हारी लौटली बेटी की ज्योति की चिट्ठी देखो पूज्य रेडी। मैं जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ रही हूं शाम के पास जा रही हूं हम विवाह कर रहे हैं चाहती थी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता मगर माँ इस रिश्ते के लिए तैयार है नहीं खैर अब जा रही हूं आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को भुलाकर कर क्षमा करें आपकी बेटी ज्योति तो आगे विश्वास मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे ये लड़का एक आग नहीं पाता ज्योति के साथ उसका उस मुँह शाम को इतना ओछा आदमी नहीं समझता था अगर वो मुझसे मेरी ज्योति का हाथ मांगता तो मैं हसी खुशी ज्योति का विवाह उसके साथ कर देता मैं तो उसने के साथ अपनी फूलसी बच्ची का विवाह कभी ना करती उसके पास रखा क्या है? ना का ढंग, छूना तक नहीं चाहता अरे अपने पिता से उसकी लड़ाई उसूलों और आदर्शो की है वो इस तरह छुप कर खत लेकर क्यों गई पूछती न सही तुमसे तो अपने मन की बात कह सकती थी <laughs> ज्योति इधर आ बेटी इधर आ देड़ी, देड़ी। कर्मों तुझे शर्म नहीं आई इस घर की इज्जत करने गई थी मा, मारी वो लफंगा जो अपने माँबाप का सगा हुआ तेरा क्या होगा तू तो चुप भी रहेगी गलती इंसान से होती है वैसे ज्योति बच्ची नहीं है समझदार है पढ़ी लिखी है वो अपना बुरा भला खुश हो सकती है चुप बेटी बात को अपना दुश्मन समझे ऐसी लड़के के होने से तो बे भले भली थी मम्मी अगर ऐसी बात थी तो तुमने पैदा होते मेरा गला क्यों नहीं घोड़ दिया ये खाओ ये ना खाओ ये करो ये ना करो यूं उठो यू बैठो जैसे मैं बच्ची हूँ जैसे मुझे जीने का शोर ही नहीं होगा तो छोरी की जबान कैंची की तरह चल रही है कैंची की तरह इतना है तो घर की इज्जत नीला क्यों गई थी घर की इज्जत घर की इज्जत क्या होती मम्मी? माँ और बाप 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त बेटी की क्या इच्छाएं हैं, हैं? तमन्नाएं है, ये जानने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। तो बेटी क्या करे घर की चार दीवारे से अपना सर फोड़े दिल की बात दीवारों से करे नहीं नहीं, घर छोड़कर भाग जाए माँ बाप के मुंह पर काले पोते से बात करने दो तो मुझे जाओ मेरे लिए एक चाय का कप ले मैं हाँ, हाँ, मैं तुम दोनों के से चली जाती हाँ ज्योति बेटी मुझे बता तू क्या क्या चाहती है है तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता पापा कहना है? मेरा फैसला तो आप जानते हैं मैं जानता हूँ बेटी तू शाम से विवाह करना चाहती है ना हाँ, पापा पर बेटी इस संबंध के नतीजे के बारे में भी तूने सोचा होगा नतीजों से आपका मतलब मैं मैं समझी नहीं पापा। यही कि विवाह के, के बाद घर की जरूरत होती है और घर चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम क्या तू शाम की तरह सादा जीवन जी सकेगी मैंने शाम को करीब से देखा है पापा। उसे समझा है मैं हर हाल में उसके साथ खुश रहूंगी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी आपने कभी शाम को समयने की कोशिश ही नहीं की पापा। शाम की तरह दुनिया में कितने लोग हैं जो औरों की सोचते हैं वो हर शाम गरीबों की बस्ती में जाकर कर उनके दुख दर्द सुनता है वो उनके गम आंसुओं पीड़ा वेदना में हिस्सा बटाता है उनके बच्चों को पढ़ाता है उनके लिए खुशियाँ जुटाता है अपने लिए तो सब जीते हैं पपा और के लिए जीने वाले मुश्किल से मिलते हैं शाम को तो इतना जानती है फिर भी तूने बुजुर्गों की तरह भागने की जल्दबाजी क्यों की मैं मैं डरती थी पापा मैं डरती थी कि डरती थी किससे मुझे मम्मी का डर था मुझे डर था वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी हाँ वो जल्दी से रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती वो पुराने विचारों की एक सीधी साधी औरत है लेकिन वो भी इंसान है प्यार से उसे समझाती तो वो भी मान जाती आखिर उसने तुझे जन्म दिया है तेरा सुखी उसके लिए सबसे बड़ी चीज है पापा, उनकी बातें सुनने के बाद नफरत, नफरत नहीं उसकी लाडली बेटी को, को उससे भी ज्यादा प्यार करे ये बात उसे अच्छी नहीं लगी फिर तूने शाम के बारे में अपनी माँ को कभी हमराज भी नहीं बनाया इसीलिए उसे लगा कि ये लड़का उसकी इकलौती बेटी को उससे दूर कर रहा है वो अनजाने में शाम से चुड़ गई अगर तू अपनी माँ से शाम को मांगती तो वो तेरी खुशी के लिए खुश शाम की खुशामत करती बेटा, वो गर्म मिजाज की जरूर है पर तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है तूने तो उसे समझने में गलती की है बेटा हो सकता है पापा हो सकता है मैंने ही मम्मी को समझने में गलती की हो तूने मुझे भी गलत समझा है पापा, ये आप क्या क्या हैं? इस तरह घर छोड़ने की भोले तो... है तूने ना अपनी माँ को समझा और ना अपने पिता को पहचाना और बेटी मैं तो कहूंगा तूने शाम को भी गलत समझा है पापा तो जब घर छोड़कर शाम के पास गई तो फिर लौट क्यों आई तुझे शाम ने वापस भेज दिया ना? न हाँ, मुझे शाम ने वापस भेज दिया उसने कहा मुझे इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था उसने शादी के लिए इनकार तो नहीं किया ना? नहीं नहीं पापा उसने कहा ज्योति मैं तुमसे सिर्फ तुमसे भी करूंगा लेकिन इस तरह छुप कर, घर से भाग कर नहीं तुम्हारे माँ बाप की अनुमति लेकर उसे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग अनुमति दे देंगे उसने मुझे वापस भेज दिया पापा वो, वो आ रहा है आपके पास आ, आप लोगों की अनुमति लेने ज्योति मैं जानता था कि शाम एक आदर्श लड़का है वो तो बड़ों का आदर करना जानता है आज अपनी मर्यादा की वजह से वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया है। अरे शाम। आओ, पापा अरे श्याम आओ बेटा आओ पापा मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ क्षमा कैसी क्षमा अनजाने में ज्योति ने जो गलत कदम उठाया उससे आपको कितना कष्ट पहुँचा होगा ये मैं समझ सकता हूँ तुमने मेरे घर की इज्जत बचा ली बेटे वरना लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कितनी बदनामी होती है हमारी मैं जानता हूँ पापा इसलिए आज मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है श्याम जी कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ कहिए पापा क्या तुम समझते हो ज्योति एक अच्छी पत्नी साबित होगी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा लेकिन बेटा सिर्फ प्यार के सहारे जीवन नहीं कटता जी मैं समझा नहीं ज्योति एक नासमझ लड़की है घर ग्रस्त कैसे चलाया जाता है इसे उसका कोई ज्ञान नहीं है यहाँ तक कि उसे खाना पकाने घर के कामकाज काज का भी शोर नहीं हाँ हाँ वो जाहिल है गवार है क्योंकि उसकी माँ एक पूरी और उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं यही कहना चाहते हो अरे की ये... मेरी एक है, क्या नहीं आता उसे हाँ बस तो तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है और अब कुछ दिनों से वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे मुझे कौन होती हूँ मैं तो तेरी दुश्मन हूँ माँ। माँ जी, कभी कोई माँ भी अपने बच्चे की दुश्मन तू तो मत बोल मुझे, तो मुझे, मुझे, मुझे, मुझे अपनी माँ को मुझसे दूर कर दिया तेरे जा रही मांझी ये इसकी नादानी थी इसलिए मैंने इसे वापस भेज दिया मुझे चौथी से ज्यादा आपका प्यार चाहिए माँ का प्यार सच कहता जी, साल साल दो का था मैं जब मेरी स्वर्ग का हो गया, तो उसकी सूरत भी याद नहीं, के के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा मैं। सुना है तेरा पिता शहर का बड़ा व्यापारी है फिर तो माँ जी जिस बच्चे की मां नहीं होती ना उसका बाप भी सौतेला हो जाता है उन्होंने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा <laughs> उनके लिए तो पैसा ही औलाद है और पैसा ही भगवान पर पैसे के बिना गृह चल भी तो नहीं सकता यह भी तो एक सच्चाई है इस तरह से आंखों को बंद नहीं करके बैठा जा सकता है तुम्हारे पास है क्या <laughs> मेरे पास है माँ जी आप जैसी माँ का आशीर्वाद मेरी पूंजी है दया करुणा ज्योति को बड़े नाजु से पाला है मैंने <laughs> माँ जी सीता भी तो राजा जनक की बेटी थी और फिर शाम उसे ब्या कर बनवास नहीं ले जा रहा वो सादा जीवन बिताना चाहता है और साधगी कोई गुनाह नहीं है मैंने ज्योति के विवाह को लेकर कितनी सपने बुने थे ज्योति की माँ अब तुम्हें हालात के मुताबिक अपने को बदलना होगा अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे काश मेरे डैडी भी आपकी तरह होते तुम्हारे डैडी को मैं समझाऊंगा मैं लड़की वाला हूँ भाई नहीं वो आपके साथ सौदेबाजी करेंगे हजारों रूपए दहेज में मांगेंगे उन्हें जिंदगी में केवल पैसा चाहिए पैसा पैसे के लिए वो मुझे भी नीलाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा तुम्हारे जितना दहेज मांगेंगे दूंगा नहीं पापा मैं खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ इतना जरूर है कि उन्हें विवाह का निमंत्रण बेचूंगा चाहूंगा उनका आशीर्वाद पा सकूंगी हम शादी धूमधाम से करेंगे नहीं पापा नहीं मैं आपको कोई फसूल खर्ची नहीं करने दूंगा अच्छा चलो एक बढ़िया सी पार्टी कर देंगे क्यों जो माँ मैं तो दुश्मन हूँ इनकी मुझसे क्या पूछते हो अगर आप नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूँगा माँ जी माँ को नाराज करके मैं रू की सूखी शादी नहीं करूंगी हाँ कम से कम बारातियों को मीठा नमकीन तो देना ही होगा <laughs> पर जानती है माँ जी मेरी बारात में कौन लोग आएंगे मेरी बारात में होंगे बस्ती के गरीब लोग अनाथ बच्चे <laughs> मेरी रिश्तेदारी तो नहीं लोगों से जी लेकिन श्याम बेटे ने अच्छी तरह समझा थी मेरी अपनी जाय ने मुझे नहीं समझा मगर ये इसने मुझे इज्जत दी प्यार दिया उससे तो मेरा दिल भराया अच्छा ही हुआ अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप चुप रहिए दामाद और सास के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं जी मैं इस दामाद का ससुर और इस सास का पति और इस घर का मालिक मालिक वो किसकी इजाजत से? इस घर की मालकिन यानी तुम्हारी इजाजत से। <laughs> हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटिका रिश्ते प्यार के विष्णु भाटिया के लिखी इस नाटिका को निर्देशित किया गंगा प्रसाद माथुर ने विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है